विवेक चुड़ा मई बयासी नंबर के श्लोक को तो कुछ विचार हुआ जिसमें कहा देखो कि विषय नाम का एक ग्रह है ग्राहक है मगरबत्म पकड़ता है जड़ चेतन को बुला देता है सब अस्त विषय नाम के ग्रह को जे, जिसने एक तलवार से काट दिया हो बहिराग के रूपी तलवार और कोई नहीं छू भी रखती विरक्ति बहराग के में थोड़े थोड़े कभी कभी तो आता ही है विरक्ति कहा अति दृढ़ बैराग के रूपी तलवार के द्वारा जिसने विषय नाम के इस मगरमच्छ को मार दिया मार दिया सब अच्छते भवान भोदे बारम प्रत्योग फिर वो उसके कोई प्रत्योग शत्रु ने बताया विग्रह नहीं बताओ उसके लिए संसार से पाक जाता है तो विषय रूपी ग्रह ऐसा है इसको त्यागना इसको त्यागना कुछ लोग कहते हैं ये त्याग देने से हो जाएगा ऐसा भी ठीक है इसको असल में बाहर से जैसा लोक व्यवहार में जो विषय चाहिए वो करना है शरीर के करना है शास्त्र उसका निंदा नहीं है मन से त्याग देना जो आसक्ति को उसको त्याग देना बाकी तो संपूर्ण रूप से विषय त्यागना संभव नहीं है ठीक है मैं अंडा नहीं खाऊंगा विषय मान लिया तो फल खाऊंगा फल भी नहीं खाऊंगा तो पत्ता खाऊंगा लेना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ लोगे ही लोगे और विषय माने केवल मुख से खाना ही विषय नहीं है जितने इंद्रियों के द्वारा हम आहार ग्रहण करते हैं सब आहार में आते हैं देखना सुनना चूंढना चकना सभी आहार में सब सुख तो का होना तो विषय रूपी मैंने आसक्ति हो आसक्ति का पर्याग हो यही है तो विषय नाम का जो मगरमच्छ को जिस व्यक्ति ने अति दृढ़ के द्वारा मार दिया है सगत क्षति भगवान पारम भाग वही संसार सागर से पार वही होता है प्रत्युह वर्गता उसमें फिर कोई नहीं होगा उसमें आगे कहते हैं देखो एक श्रेय होता है एक प्रेय होता है एक अच्छा लगता है और एक कल्याण करता दो चीज होती मनुष्यों के सामने जीवन में दोनों पदार्थ सामने होते हैं तो एक श्रेय होता है और एक प्रेय होता है एक अच्छा लगता है एक कल्याण करने वाला होता है उनमें से व्यवहार का साधन होने के कारण जो जन सामान्य प्रेय पदार्थ रूप ग्रहण करता है श्रेय को ग्रहण नहीं करता और बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय को लेता है जैसे औसत होती है ना कड़वी होती है उपदेश कड़ुआ होता है सुनने में कि उसका फल अच्छा होता है और बाकी चापलूसी बाढ़ सुनने में तो अच्छी होती है किंतु तो तो फल बुरा होगा उपदेस तो होता है सुनने में अच्छा होता क्योंकि परिणाम अच्छा होता उसको श्रेय होता एक प्रेय पदार्थ दोनों में से कौन अच्छा है तो बोलते हैं दो प्रकार के ये फल बता देते विषम अषय मार्ग तो नक्ष बुद्धे पदम अभियातो मृत्यु रक्त बिद्धि सुजन गुरुक्तिया गश्वती फल सिद्धि सत्य सर्गैर्ग्छत न्स बुद्धे यातो मृत्युरेश् दसुजन गुरुक्तिया गुक्त विफल सिद्धि सक्य मित्व सम विषय मार्ग जो विषय का मार्ग विषम मार्ग है आंख कहीं बोलती है चलो तो काम कहीं बोलता है चलो एक मार्ग नहीं होता इंद्रियों का विषय सबका अलग अलग है और पर वृद्ध जो विषम विषय मार्ग है विषय में चलना विषम मार्ग होता है उसको जाते जाता हुआ व्यक्ति कैसा है अनच्छ बुद्धि स्वच्छ नहीं है जिस निर्मल नहीं है मलिन बुद्धि वाला वो तो विषयों के मार्ग में चलने वाला होता है मलिन बुद्धि वाला व्यक्ति अनक्ष बुद्धे अस्वच्छ बुद्धि वाला मलिन बुद्धि वाला व्यक्ति का जो विषय विषम जो विषय मार्ग है उसमें चलने वाले का क्या स्थिति होगी परिणाम जो तो विषयों की तरफ जाने वाले का प्रति पदम अभी या तो मृत्यु रेस होगा पग ठोकरें खाएगा वो प्राप्त होगी प्रत्येक पदों में कहा प्रति पदम प्रत्येक पद में अभी आपको आया है कौन मृत्यु रखी एसती है समझ लेना तुम तो उसको ठोकर खाता रहेगा विषयों की तरफ जाने वाले के प्रति प्रत्येक घर में मृत्यु सामने है ऐसा समझना और एक व्यक्ति ऐसा चलता है हित सुझाना गुरु क्या गचता स्वस्थ युक्त क्या हित जो लोग होते हैं उनकी वाणी को लेकर चलने वाले और सुजन माने सज्जन के बाद को मान के चलने वाले और गुरुजनों के वाणी को मान के चलने वाले जो होंगे ये तीन है सुजन इतलो और सज्जन लोग और गुरुजन उनकी युक्ति माने वाणी ऐसी स्वच्छ युक्त आगे इनके वाणी के साथ लेकर अपने युक्ति चल चलने अपने बुद्धि से जो व्यक्ति चलता है ये तीनों को साथ लेकर चलता है इतियों की वाणी सज्जनों की वाणी उपदेश और गुरु के उपदेश ये सब साथ लेकर चलने वाला जो व्यक्ति बता है उसके क्या होगी कहते हैं प्रभवती फल सिद्धि उसके फल की सिद्धि है उसकी आपत्ति नहीं आएगी उसके जीवन में आपत्ति नहीं आएगी फल की सिद्धि होगी प्रभवती फल सिद्धि सत्यम इतिए ये बिल्कुल सत्य समझो इस बात तो विषयों के तरफ जाने वाले बार बार उसको ठोकरें खानी पड़ती है मृत्यु और इतैषियों का सज्जनों का और गुरूजनों के जो युक्ति है वाणी है उनके सहारे से अपनी युक्ति से चलने वाला जो व्यक्ति होगा उसके क्या फल की शुद्धि होगी साधना की शुद्धि होगी सत्यम इति वित्ती का इसको बिल्कुल सही समझो ऐसा बता देंगे अब कहते हैं अगर तुम्हें मोक्ष की आकांक्षा है तो कुछ तुम्हें त्यागना पड़ेगा कुछ ग्रहण करना पड़ेगा अगर मोक्ष चाहते हो संसार बंधन से मुक्त होना यदि इच्छा तुम्हारी है बाहर से बनाओ की बात है तो अलग। अगर भीतर से इच्छा है आगे कभी भी मुझे ये संसार न मिले ऐसी स्थिति हो ऐसी इच्छा हो यदि हो तो भाई जो बातें करनी पड़ेगी कुछ ग्रहण करना है कुछ त्याग करना है वो दोनों बातें बता देते हैं मोक्षा यदि यजाति वै तवास्थातिदूरादा दीव सदया क्षमाज शांति दातेर्भज निदराक्षा यदि वही तवास्थ बेजादूरादयान्सम था सदा सदत् सतया क्षमा तब मोक्ष का यदि अस्ति आ अस्ट आकांक्षा इच्छा तुम्हें यदि मोक्ष की इच्छा है आगे जन्म मरण संसार न मिले ऐसी इच्छा यदि है यदि तुम्हारे मन में इच्छा जगी हो तो यदि मोक्ष की इच्छा है तो क्या कर रहा तो तेजाबी ते दूरा विषयान विषम्य जैसे जहर का प्याला तुम्हारे सामने कोई दे तो उसको पी लोगे कि नहीं पी लोगे जैसे जहर को दूर कर दो पता है मारक है यदा विषम जिस प्रकार विष है जहर है जैसे दूर से व्यक्ति त्याग देता है जहर के पास भी नहीं जाता ठीक इसी प्रकार इन विषयों को दूर से ही त्याग देता मन में भी आने नहीं मोक्ष की आकांक्षा तुम है तो हाँ तेजा अति दूरात समीप ने अति दूर से ही त्याग दो विषयों को विषयां अति देर दूरात तेजा अति दूर से ही त्याग दो हमें उनके चिंतन भी मत करें यदि मोक्ष की इच्छा है तो जैसे जहर को दूर से व्यक्ति छोड़ देता है नाम लेना भी नहीं चाहता उसी तो प्रकार विषयों को भी नाम लेना भी नहीं दूर से ही उसको त्याग देना चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा हो तो ये तो त्याग है और कुछ ग्रहण भी करना पड़ेगा ये तो त्याग कोटी के हो गए विषयों को दूर से ही त्याग दो या ऐसी ऐसी इच्छाएं जो आती है विषय संबंधी इच्छा आने ही न यदि मुख्य की इच्छा एक बात दूसरी बात ये भी करना पड़ेगा पीयूष व प्रशांत दान भजन महाराज पीयूष के समान माने अमृत के समान इनका ग्रहण करो जैसे अमृत का प्याला मिले तो पीने पी के प्रकार उसी प्रकार दृष्टान्त है पीयूष के समान विषय त्यागने के लिए दृष्टान्त है जहर पीष के समान त्याग दे और इन गुणों को पीयूष के समान ग्रहण करोग पीयुष माने होता अमृत अमृत के समान तो संतोष जो मिले जब मिले जैसा मिले उसमें एक संतोष वृत्ति को इतना ही मिला आज मेरे को ऐसा असंतोष न हो जब मिले जितना मिले जैसा कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना तीनों स्थिति में एक होना चाहिए ये नहीं भी नहीं जो प्रारत में भिक्षा करने के लिए, के लिए गया हुआ है मैं हलवा पूरी नहीं खाता ये भी नहीं जो वो दिन मिले वही खाओ चुकी रोटी मिले तो वही खाओ और कुछ न मिले तो चुपचाप भी बैठने की हिम्मत करो यही है पीयूष के समान माने अमृत के समान इनका सेवन करो राज माने सेवन शे, करो क्या तो सबसे पहला है जीवन तो संतोष जीवन में आना चाहिए माने संतोष संतोष वृत्ति होनी चाहिए असंतोष वृत्ति वाला हमेशा परेशान रहता है कोई भी परिस्थिति में संतोष ऐसा संतोष है और दूसरी बात प्राणी मात्र में दया मनुष्यों की ऐसा भी दोष वृत्ति है अपने से छोटे को दबाने की हर ये चाहता दूसरे से दबा हुआ है स्वयं भी किंतु दबा हुआ कि दबाना चाहता दूसरे से दबाव बड़े से दबाव हुआ है किन्तु अग्नि से छोटे तो दबाव नहीं दिखाई ऐसा नहीं तो दूसरा गुण है अगर वो चाहिए, तो एक तो है संतोष विषयों के विषय में जो मिले जब जा, मिले जैसा मिले उसमें संतोष और दूसरा है दया राणी माता के इंसान ने कर रहा है दया भी पिलाओ तीसरा है क्षमा दूसरे ने अपकार किया तो आपको उसमें असंतोष नहीं जगाना क्षमा ठीक क्षमा दूसरे के द्वारा अपकृत होंगे समय समय पर आप कोई आपका नुकसान पहुंचा देगा दूसरा व्यक्ति उसका हाल में ये एक आपको क्रोध वृत्ति आ जाती है किंतु वो नहीं उसको क्षमा कर देना चाहिए जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा दिया था क्षमा हो चाहिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी का 500 पुत्रों को मार दिया धोखे में मारा उसने वैसे पांडव समझ करके मारा महाभारत के आखिर एकांत हुआ तो मार दिया तो द्रौपदी के तो एक भी पुत्र रहे नहीं सब मर गए अभी तक कृष्ण और अर्जुन दोनों इतने क्रोधित हो गए अश्वत्थामा के ऊपर दोनों ने जाकर पकड़ने गए नारायण इत्यादियां बहुत लड़ाई हो गई तो पकड़ के लाए आखिर उसको अश्वत्थामा को पकड़ के लाए द्रौपदी के पास तो द्रौपदी को बोला द्रौपदी जो तू चाहेगी वही करेगी क्या करना है उसको तो क्यों उसके पुत्र मारे गए वो जो बोलेगी वही करेंगे पूछा तो कहते इसको छोड़ दो पब्लिक पागल गई शत्रु को ये भी ये शत्रु है मेरे पुत्र को इसने मारा किन्तु जैसे मैं आज पुत्र वियोग से दुखी हूं इसको मार गए तो इसकी मां जो कृपी है ना वो दुखी हो जाए ये जो दुख मुझे है वो दुख उसको भी मिलेगा उसकी मां को मिलेगा इसमें छोड़ इसको बदल गया तो दूसरे के द्वारा अपकार होने पर एक क्षमा वृद्धि उसके ऊपर कोई अपकार न करने की वृद्धि होती है उसके ऊपर क्षमा अगर मोक्ष चाहिए तो यथा माने दूसरे के ऊपर तुम दया करो दूसरे के द्वारा तुम पीड़ित हो उस स्थिति में उसको अपकार मत करो सहन कर जाओ इच्छा तो अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो यही काम है ये ग्रहण करने का पदार्थ है पी शरत सब... तो स माने संतोष एक यथा यद लाभ संतोष जब मिले जैसा मिले स्थिति में संतोष वृद्धि होनी चाहिए एक दूसरा क्या है दया प्राणी मात्र में दया और तीसरा क्षमा दूसरे के द्वारा अवकार होने पर उसके ऊपर कुछ प्रतिकार नहीं करना और क्षमा और आरजब सरलता एक सरल जीवन सीधा पना होना चाहिए जीवन मन में कुछ वाणी में कुछ ही नहीं होता ओके साधक के लक्षण नहीं होता साधक के लक्षण नहीं बना चाहिए मन में कुछ और बाणी में कुछ बनाऊ की बात है उसने सरलता सरलपना होना सरलता को आर्जत कहते हैं ये में सरल और प्रशांति दान देर और प्रशांतिकाने मन को विशेष रूप से शांत रखना चाहिए और दां का से दमन इंद्रिय दमन होना चाहिए इनका आदर पूर्वक नित्यम भज आदरा नित्यम भज निरंतर इनका सेवन करें पहले वाले का त्याग करो इनका सेवन करो येदि मुख से चाहते थे जो इक बात है विषयों को तो दूर से ही त्याग देना जैसे जहर का प्याला हो इस तरह से त्याग देना और इधर इन चीजों को ग्रहण करना गुणों को संतोष है दया और क्षमा और सरलता और, और मनोधिग्रह इन्द्रिय विग्रह इनको नित्य सेवन करना आगर आप हजाम सेवा आजाम सेवन करो अब जरूर मोक्ष में आशक्ति है मरते मरते भी बचने की इच्छा होती है डॉक्टर साहब मुझे बचा दो पैसा भी करके मैं आपका चुकाऊंगा रखूंगा नहीं आपका पैसा ऐसा तो है इतनी आशक्ति है मरना कोई नहीं चाहता इस स्थिति में मणिक इसमें जो चेतन की जो एकता हो रखी है ना नई ऐसी बुद्धि हो रखी है कोई भी इसमें घटना सामने नहीं होता उसको जितनी आसक्ति हो रखी है क्या समझ करके तुम आसक्ति करते हो बोलते देर साकार करते हैं क्या है इसका तत्व देखोगे तो आसक्ति नहीं होती, तुम्हें इसका जो भीतर के तत्व को तुम्हें देखा नहीं तुम एक समूह से एक शरीर को देख रहे हो बाहर से चल रिचे लगी हुई है इसको ढका दिया इसलिए इसके भीतर के जो दोषों का तो पता ही नहीं क्या चीज भरा हुआ है इसलिए तुम आसक्ति करते हो तो भीतर की चीजों को दिखा देते शायद देहाशक्ति चला जाए इसलिए बोलते देहा आसक्ति हर व्यक्ति के कोई तू बोले ऊपर से बोलेगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मरना कोई नहीं चाहता मां जी जीने की इच्छा होती है उसकी अंतिम स्थिति में भी उसकी बचने की इच्छा होती है वो तो समय आ जाता है जाना पड़े मजबूरी में अलग बात है कोई भी शक्ति इतनी तो मनुष्य एक विवेकी प्राणी है इसको निरंतर एक विशेष चिंतन में रहना चाहिए अन्य पशु के समान नहीं होना चाहिए तो यह था किंतु उसको छोड़ कर दे तेरा चिंता में तुलते एक विवेकी प्राणी है मनुष्य अन्य की अपेक्षा विशेष बुद्धि है इसके पास तो इसको विशेष प्रकार के चिंतन करना चाहिए था आत्मानात्मा विचार करना चाहिए था किन्तु देह के चिंता में डूबा हुआ होता है अभी खाया कल क्या खाना है क्या होगा अच्छा मिले इसको होगा रखने का स्थान अच्छा हो पैदा पैदाने का भी अच्छा हो पेट के भीतर भी जो पड़े अच्छा पड़े ऐसा ही घर सोचता है और दस आदमी आए इसको जरा प्रशंसा कर दे इसकी किसकी ऐसा मांग है सबकी मांग है और निंदा करे तो बुरा लगता है प्रशंसा करे सबकी मांग है और जो मैं बोलू सब मान जाए ये सबकी मांग होती है मेरी पहाड़ी को पे काटे तो मुझे संतोष होता हर व्यक्ति की मांग यही है एक छोटा बच्चा भी अपनी मनवाना चाहता है मैं जो बोलू वही होना चाहिए सबने मानना मेरी बाड़ी जैसी मांग के बेहतर सकती है ना इसको हताना चाहिए इसके लिए निंदा करते हैं देहा की इसके लिए पूर्वते हैं परार्थो मोक्षण पार्थोयुष्यपोषण यस ज स्वे नीक्ष अनाद विद्या <त्या> बंध मोक्षण देमुष्य पोषणे यज्जते स स्वे नी आत्मघाती संयती है अपनी कोई माता होकर कौन देखो अनुक्षण कृत्यम अनादि अविद्या कृतबंध मोक्षणम यृत्य जो आपको हमेशा मनुष्य शरीर में आने के बाद में निरंतर विचार ये करना चाहिए था आपका कार्य था जो अनादि अविद्यात बंध मोक्षणम अनादि अविद्या अनादि काल से अज्ञान है उसके द्वारा किया हुआ जो बंधन जो तो बंधन शरीर आदि में आत्मभाव ये बंधन है इसको मोक्ष का उपाय हमेशा सोचना था यही चिंतन आपका चलना चाहिए ये शरीर से मुक्ति कैसे हो मानव शरीर तो विशेष बुद्धि है आपके पास अन्य प्राणी की अपेक्षा विशेष बुद्धि है इसमें तो ये कहते हैं अनादि अविद्या कृतबंध मोक्षणम अनादि अविद्या के द्वारा किया गया जो बंध मान शरीर इसके इससे मुक्ति जो है मोक्ष जो है ना जो कार्य है ये कार्य कृत्यम कार्यम अनुक्षणम ये चिंतन करना चाहिए था ये शरीर से शरीर भाव से मेरी कैसी मुक्ति को ये विचार करना चाहिए था किन्तु तो उसका परिहार करके वो तो चिंतन करता है, त्याग करके परित्याग करके निरंतर चिंतन होना चाहिए था शरीर भाव से मेरी बुटी कैसे हो? होने आत्मभाव में मैं कैसे जाऊँ शरीर भाव से मैं बाहर कैसे हूँ ये विचार चलना चाहिए इसका कृत्य था कार्य था किन्तु उसको परिहार करके मैंने परित्याग करके उसका तो चिंतन नहीं करता हो जो व्यक्ति मैंने आत्मचिंतन जो नहीं करता हो और उल्टा क्या करता हो देह पदार्थ हो अयम अमुष्य पोषणे ये शरीर जो होता है दूसरे के लिए होता है अपने लिए नहीं होता ये मदान मदान के लिए नहीं है किसके लिए है मदान मालिक के लिए जिसको चाहे बेच दे वो वो करे चाहे तोड़ दे जैसे मदान एक मदान मालिक का होता है तो शरीर भी शरीर स्वामी का हो जो आत्मा जैसा चाहे वैसे इसको डाल सकता है इसको आश्रम लगा के बैठा दो तो इसको बैठना पड़ेगा अगर आप सोचें आज मैंने बैठाना है इसको दिन भर बैठाना है आप साल में आ जाए ये बैठा रहेगा ये आप सोचे आज दिन भर इसको चलाना है तो चलता रहेगा देहा जो होता है पराप्त होता है मैंने देह स्वामी के लिए होता है देह का स्वामी आप होते हैं शरीर शरीर के लिए नहीं है शरीर जो भी करेगा उसके सुख दुख के भोग किसको मिलेगा आत्मा को चेतन को मिलता है तो कोई परार्थ है जैसे घरों पर कर काम करता है जो भी हानि लाभ किसका माना जाता है मालिक का तो जैसे शरीर के द्वारा कुछ भी हो जाए चोट पहुंच रहा है कि आत्मा को तो देहा परार्थ है स्वार्थ ने अपने लिए नहीं अन्य के लिए है जैसे मकान मकान मालिक का होता है वैसे शरीर भी शरीर मालिक का है देही का है। ये देहो कहा अमुष पोषण उस शरीर के पोषण में जो लग जाता हो जो परार्थ का शरीर उस शरीर के पोषण में जो व्यक्ति लग जाता हो वो चिंतन को छोड़ करके कौन चिंतन अनादि अविद्या के द्वारा किया गया बंधन से मुक्त होने के चिंतन करना था जो वो मुख्य कार्य था उस कार्य को छोड़ करके जो देह पोषण में लगा हुआ है जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति देह पोषण के द्वारा ही वो अपने को मार डालता है तो वो आत्माघाटी उतार को बिल्कुल नहीं खिलाना नहीं खिलाना ऐसा भी नहीं है प्रारंभ के देख से खिलाना किन्तु तो इसी के पीछे भी नहीं करना होगा बोले कितने लोग शीशा देखते हैं मैं कैसा लगता हूँ दूसरे से पूछते भी मैं कैसा लगता हूँ मैंने हमेशा 24 घंटा इसी की चिंतन में कैसा रहे ऐसा चिंतन करना ये होता है इसके पोषण में लगना जो लग जाता हो स स्वयं अने इसी कार्य के द्वारा अपने का आनंद कर देता है मार डालता है आत्मघाती होता है ऐसा कहा आगे दो टू बात बोलते हैं आगे कहते नदी तर शरीर पोषण नदीम पर तुम सही सरीर पोषणार्थी शरीर के पोषण की इच्छुक होता हुआ शरीर जरा तो पुष्ट रहे हमेशा ऐसा ऐसी विचारधारा पुष्ट हो शरीर के पोषण में लगा है, हमेशा ऐसा, है। ऐसा होता हुआ या आत्मान के वृक्ष उधर आत्म तत्व को भी जानना चाहता है इधर शरीर की पोषण के भी खुब है और उधर आप आत्मतत्व को भी जानना चाहता हो कि तो दोनों काम एक साथ नहीं है ठीक वो ऐसी गलती करता है जैसे कोई व्यक्ति किसी को नदी पार होना था साधन ढूंढा लकड़ी ढूंढा तो तुझे पानी में कुछ दिखाई दिया उधर लकड़ी है करके पकड़ लिया तो मगर मत छ लकड़ी काष्ट बुद्धि से मगर वर्ष पगल पकड़ लिया पकड़ लिया तो वो कार जाने देगा भी नहीं वो तो बीच में डूब रहेगा खा जाएगा वही सही है शरीर को पोषणार्थी भी हो और आत्मा को देखना चाहता होगा क्यों तो शरीर पोषण के लिए बाहर बिक्री का जाना पड़ेगा जिसको बहुत कुछ चाहिए अगर ये जो जो मांगे देने लग जाए ना, ना जाने कहाँ कहाँ की चीज मांगेगा क्या क्या चीज मांगेगा सारे जुटाते जुटाते बस कभी आप संभवी है जुटा ही नहीं पाएंगे इतनी मांग हो जाएगी इसके लिए अगर जो मांगे वो देते जाए स्थिति ऐसी है आ, जो ब्रह्मांड के सभी वस्तु की जरूरत है इसको जहाँ आपकी पहुंचने वो वस्तु की भी जरूरत है तो इसलिए कहते हैं शरीर पोषणार्थी संग या आत्मानंदित्री शरीर के पोषणार्थी भी है और उधर आत्मा को भी जानना चाहता है ऐसी स्थिति में क्या होगा ग्राहम दारु दारू रिया दारु बुद्धि माने काष्ठ बुद्धि दारु माने का लगड़ी बुद्धि से जैसे कोई मगरमच्छ को पकड़ करके बुद्धि हो गई है काष्ठ बुद्धि नदी में तरह तुम शहीद क्षति नदी पार होना को जो चाहता हो वो नदी पार नहीं हो सकता वैसे केवल शरीर पोषण में लगने पर आत्मा की प्राप्ति नहीं संभव कुछ प्रयाग करना पड़ेगा ऐसा आगे कहते हैं मोहे महामृतर्मुमुक्ष बपुरा दिशु मोहो विजि स मुक्ति पदमी मोह महामृतोर्मुमुक्षपुरा दिषु मोह मोह येना निर्जित मुक्ति ये पदम अहती मुख्यो बपुरादिशु मोह मोह एव महापुरु मुमुक्षुपुरुष होगा शरीर आदि बपु मने शरीर आदि से इंद्रिदि कई यहाँ मोह माने ऐक्य होना मैं पर होना मेरा मेरापना होना ये मोह किसी को तो मैं बोलना भी मोहा और किसी को तो मेरा बोलना भी पोहा ये मैं नहीं है ना मैं मैं से भीतर अन्य में मैं गाना ये मोह अज्ञान और मेरा गाना भी अज्ञान तुझे बपुरादिशु बपुरा ने होता है शरीर आदि से लेना इंद्रिय है मत् बुद्धि है प्राण है इनमें सभी में जो मोह हो जाता है मईपना आ जाती है मुमुक्षुओं के लिए क्या यही महामृत्यु सरिराज में जो मई व्यक्ति होना जो मुमुक्ष व्यक्तियों तो तो के महामृत्यु उत्पाद मृत्यु एक है क्यों साधना की तरफ जाने लायेगा इसलिए महामृत्यु है ये कहा मोह पिता ये ना जिस व्यक्ति ने इस मोह को जीत लिया है नाहम देहा न ना मे देहा इस भाव में पहुंच गया मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं मैं तो इसका साक्षी हूं इस भाव में पहुंचा केवल बाहर से विडम्बना से काम नहीं चलना भीतर से ऐसी भाव बाहर के व्यवहार को तो सामान्य जैसा आने का वैसे व्यवहार उसका होता है भीतर से बदलाव आ गया है कोई भी महात्मा हुए हैं शरीर को तो छोड़ा नहीं शरीर को तो जहर भी नहीं दिया उन्होंने ठीक है उसका प्रारंभ जैसा उसके अधीन उन्होंने जो मिला जब मिला मिला सेवन करते हुए गुजारा है मन से उतारना होगा जो भी उतारना होगा आशक्ति होगी तो कहते मोहो मिनिजित ये ना मई मेरा पना जो मोह है शरीर में मई बुद्धि तभी तो मेरा बुद्धि ऐसा होता जिसको जिसने जीत लिया सब मुक्ति पदमाराधि वही मुक्ति पद को वही प्राप्त करने उद्योग होता है मुक्ति पद वही प्राप्त कर सकता है जिसने शरीर आदि में मई मेरा को जीत लिया मई भाव भी नहीं आता मेरा भाव भी नहीं शरीर ऐसा होने पर मुक्ति पद प्राप्त तो करता है ऐसा इसलिए कहते हैं ये जो शरीर में नहीं बना अथवा मेरा बना आपको होना ये बोह अज्ञान इसको तुम मार दाल विचार रूपी शत्र से मार डालू काम काम बागी मोह को मारने का नहीं चारूपितांतरकोह कुमर गा मोहम्मतु देहदार सुतासु यं जिनो तद् विष्णु परमं पदं महामृत्युं महामृत्युं यं जीवा मुन ये तद विष्णु मोहम्म महामृत्युं देहदार सुतासु मोहम ये कितु अपने शरीर में मई पना अथवा मेरापना होना एक मोह इसी का नाम मोह अथवा पत्नी में हो फेरी पत्नी अथवा सुत आदि पुत्र आदि हों ये मेरे बोलते हैं एक मोहर है लोग रोज मर जाते हैं टहरी आ रही है घाट जा रहा है किंतु कभी आप रोते की नहीं रोते नहीं। एक दिन रोते हाँ जहाँ आपने मोहर लगा दिया होगा पुत्र मरता है रोज किंतु अन्य का पुत्र मरता है आपको कोई कष्ट नहीं होता वहाँ आपने मेरापन नहीं जोड़ा है जिसमें आपने मेरापन जोड़ा होगा वो पुत्र मर्न कर रोना लग जाते हैं आप यही होगा उसको ठखरी करो दाद नजार है कुछ आप रोते नहीं है शादी होती है सबकी प्रतिदिन शादी हो रही है बरात कर रही है। आपको खुशियाली नहीं है किंतु खुशी कब होती है जिसकी शादी हो रही है उसमें मेरा कितना मोहर लग गया हो मेरी लड़की अपना मेरा लड़का ऐसा हो गया बड़ी खुशी होती है मेरापन मई पन ऐसा होता रहा ये यही मोह है और वहां पर मेरापन होने पर उसके सुख दुख के कारण अपने को सुख दुखी होना होगा बहुत कुछ होना पड़ता है वैसे शरीर में भी मई मेरा दोनों बुद्धि हो जाती है मई बुद्धि कभी कभी मेरा बुद्धि दोनों होता है मैं बीमार हूँ बोलता है तो शरीर में मई बुद्धि और मेरा शरीर रोगी है बोलता है तो उसका आसन मम्म आ अहमता और ममता यही तो संसार बोलते है ना जहां अहम बुद्धि बना और मम बुद्धि बना यही संसार है यही मोह है मोहम जही महामृत्यु का ये महामृत्यु है कि मोह माने सचिदानंदन आत्मा इनमें जब संबंध कर लेता है शरीर में पुत्र आदि में पत्नी आदि जो भी संबंधियों में संबंध करता है तो उनके सुख दुख के कारण सुखी दुखी होकर के इसको परेशानी होती है यही मोहर तो ये मैं जहां होता है और मेरा जाना होता है वहां से संबंध हो अपने को असंगता मिलाओ यही कहना चाहते हैं मोहम जाई महामृत्युम देहादार अपने शरीर में और दार माने पत्नी अथवा सुता माने पुत्रादी अथवा पत्नी होगी तो पति में जो मोह होगा उसका मेरे पति बोलेगी वो तो इनमें जो मोह है इसको त्याग दो मोह यही बोलना अथवा मेरे मेरा बोलो मई बोलना मेरा बोलना जहां जहां हो रहा है मित्र हो रहा है तो इसको त्यागो कहते हैं इसको त्याग दो तुम क्यों तुम्हें यदि मुक्ति चाहिए तो इनको त्यागना पड़ेगा इनको रखते रखते मोक्ष मिलना वाला नहीं है शरीर में अहम भाव भी नहीं ममोभाव भी नहीं अन्यत्रा भी अहम भाव भी नहीं ममोभाव भी नहीं दोनों त्याग दो। मई मेरा यही बंधन का कारण होता क्योंकि जिसमें मेरा ऐसा बोला वहां के सुख दुख के कारण आप सुखी दुखी होंगे ही होंगे निश्चित है तो यम जीतवा उन्हें जो जानती तष्णो परम पदम का यम मोहम जीत जिस मोह को जीत गए मुनि लोग जो तो सारत ऊंचे सारत को मुनि बोलते हैं मनमशील व्यक्ति उनको ना शरीर में अहम भाव है ना अन्य में मम भाव है ये त्यागा हुआ होता भीतर से त्यागा हुआ होता है से संसार को तो त्यागना बाहर से संभव नहीं यहां से रूठ करके आप चलेंगे इस घर में आपको विक्षेप हो रहा है किन्तु तो जाएंगे कहा धरती में भी जाओ इस घर में कुछ विवाद हो गए रूट गए हम नहीं रहेंगे विक्षेप है तो दूसरे स्थान में जाओ तो धरती में रहना होगा यहाँ का विक्षेप अलग प्रकार का मिला तो वहां भी विक्षेप मिलेगा आपको प्रकार बदल जाएगा विक्षेप का अभाव कहेंगे सर्व प्रतिक्षेप रहेगा तो जो जो वो जो महापुरुष जो गुप्त पुरुष हुए वो भी देखिए धरती पर ही जीवन गुजारा है आयु पूरी करके गए पहले मारे गए वो तो पैसा किया वो एक मोह को परित्याग कर दिया था उन्होंने असंगता जीवन मिलाई शरीर से अथवा अन्य से जो संग होना ये महामृत्यु है भीतर से असंगता उन्होंने प्राप्त की हुई होती है तो वो यम जित्व मनोजो या विष्णु परम पर्णुं, पदम पर्णुं, का जिस मोह को जीत करके मुन्हीं जो मनुष्य लोग तद विष्णु परम पदम विष्णु तत् परम पदम या विष्णु का जो परम पद है उसको जब तक मोह है तब तक वो परम पद प्राप्त होना संभव नहीं मोह को त्याग मोह को जितना होगा वो जितना कैसे पकड़ के तो आता नहीं कोई साकार वस्तु लेकर के छोड़ दो मोह को संभव नहीं एक, आ एक। कार्यान्वय होता है वो सवार हो जाता है उसका कार्य जब रोना धोना शुरू होगा ना न शरीर को लेकर रो रहा है या किसी सामने वाले को लेकर रो रहा है ये सिद्ध होता है कार्यान्वय होता है वो क्योंकि जिसमें मेरापन होगा उसके सुखी की भी सुखद भी होना होता है अन्य में नहीं होता इस व्यक्ति में मैंने ममता लगाई इसमें नहीं लगाई तो इसके सुख दुख से मेरे को कोई लेना देना नहीं रोज मर रहा है वहां रोता नहीं है एक सिर दर्द होता है दो रोने लग जाता है वहां तो पहले दिन दूसरा मरा था रोया नहीं और यहाँ सिर दर्द होने में मात्रो लगता है क्यों मेरा मोह लगा रहे मोहर शरीर में अहम और अन्य में जो मेरा ऐसा जो मोहर लगाता है ना यही मोहर है खतरनाक इसलिए इसको त्यागो जिसको त्याग करके जीत करके मनि लोग तद विष्णु परम पद विष्णु तो का परम पद को प्राप्त करते हैं इसलिए अगर मोक्ष की इच्छा है तो शरीर में और अन्य में ये जो अहमता और ममता रूपी मोह को त्याग हो कोई मुंह में नहीं होता अहम भाव होना या मम भाव होना संस्कृत में अहम मम बोलते हैं हिन्दी में उसको मई मेरा बोलते हैं है। जहाँ मई लगता हो यहाँ मई लगता है या मई भी लगता मेरा भी लगता है उधर मेरा लगता है उतने में आप परेशान होते हैं इसके क्या एक उदासीन वृत्ति से जीवन जीने की कला लाओ उदासीन वृत्ति से भी जी सकता है व्यक्ति राग द्वेष द्वेश विनय दोनों से रहित उदासीन, उदासी जीने की कला लाओ जीवन ये कहा। तो जिसके में मोह होता है ना आपको मैं मैं करते हैं बकरी बकरी का शब्द आप बोलते हैं मैं मैं मैं मैं बकरी का शब्द है वो हथियार के कारण आपको मनुष्यों का शब्द तो वो नहीं है सी मनुष्यों का शब्द जो नहीं है वो बकरी का शब्द है तो ये जो जिसको लेकर के आप मैं मैं करते हैं उसमें जरा देखो तो सही क्या है इसमें आपको जिसको लेकर के बचाए रखने की इच्छा है सम्मान की इच्छा है भूख है बहुत बड़ी भूख है सब लोग आए मुझे सम्मान मांग हर व्यक्ति की मांग है कभी जीवन में अपमान न हो ये भी मांग है जिसको लेकर बहुत बड़ी मांग करके बैठे हो उसके तत्व तो देखा तुमने क्या दी जाए वास्तविकता देखी क्या है वो तो? कहते हैं अगर पता लगे कि तुम भी निंदा करोग से अभी तक तुम्हें पता ही नहीं जिससे मान सम्मान के भूख में पड़े हुए वो उसके वास्तविकता का पता लगे तुम भी दूर दूर हो जाओगे तो ये निंदनीय है तीक्षण चाहते हैं कैसा तो सूदिर मेदो बज्जास्ति संकुल ना मेदो मज्जास्थकुम पूर्णमूत्री वपु या शरीर बपू माने शरीर ये तो स्थल शरीर है इसके जरा यथार्थता देख लो क्या है जिसमें आपको बहुत बड़ी आसक्ति है कभी इसको अलग न हो जाए ये इच्छा है मरने की इच्छा है पकड़े कटने की इच्छा है और आप जिसमें चिपट करके बैठे हैं मैं कुछ हूं ऐसा आपको ऐसा आभास होता है मैं कुछ हूं चाहे गुण को लेकर के दूध को लेकर के मोटापा को लेकर के सामने तो वाला दुबला देती है यह थोड़ा मोटा होता तो है अच्छा लगता है सामने वाला मोटा हो जाए और इधर दुबला होने लग जाए तो दुख होता है ऐसी ऐसे भी है सबकी स्थिति है क्यों इसमें तादाद में हो रखा है जुड़ा अपने को उससे गिरना समझ ही नहीं रहा अगर थोड़ा भी हल्का फुल्का भी मैं इससे भिन्न हूँ ऐसी बुद्धि होती तो इतने अज्ञान में नहीं डूबता इतने मोह में नहीं डूबता इतना डूबा हुआ और जिसको जो मिला है उसी में मस्त है सबको स्वाभिमान है पुरुष शरीर किसी को मिला होगा तो वहीं स्वाभिमान है स्त्री शरीर को किसी को मिला हो उसी में स्वाभिमान है इतना स्वाभिमान है जाति में भी स्वाभिमान है शरीर का जो धर्म जाति ब्राह्मण आदि जाति जिस कुल में जो पैदा हुआ होगा वो उसी में उसका स्वाभिमान है। ये जो छोटी जाति जिनको हम बोलते हैं शादी के समय में वो कोई बड़े घर वालों को ढूंढते हैं क्या नहीं उनका स्वाभिमान क्या अपने कुल को ढूंढ़ते ढूंढें तो समय समझते हैं हम ही बड़े विवाह के समय में अपने कुल को ढूंढते हैं उसको आप छोटी जाति बोलते हैं स्वाभिमान हर है जाति को स्वाभिमान कोई जिसके आप इतने स्वाभिमान चाह रहे हैं वो उसके शकल जरा दिखा रहे हैं क्या है किससे बना है जैसे मकान बनता किससे बनता है मटेरियल इसके क्यों होते हैं पेट पत्थर आदि रही होते हैं इसके बडवियल गया जरा देखो ये जो ढांचा खड़ा है इसके इसमें मांस मिलेगा और रुद्री माने रक्ता तो है ही है इसमें और माने नशे हैं जगह जगह बांधने के लिए नशा है और मेघ चर्बी भी लेगा इसमें और मज्जा हड्डी के भीतर के रुमान से विशेष मज्जा अच्छा। और अस्थि माने हड्डी के संतुलन माने घेराव है इसमें सारा ये चिप्टे यही मिलेगा सारा ऐसी यही मेटेरियल है इसका इसमें यही पाए जाएंगे बाहर में आपको एक कच्चे हड्डी के टुकड़ा दिखाई दे दिखाई देता है तो आप रास्ता बदल के चलते सोने पर स्नान करना पड़ता है ऐसे ख्याल है कच्ची हड्डी क्या सूखी हड्डी हो चाहे कच्ची हड्डी हो यहाँ न जाए कितने हड्डी के साथ आप खड़े <ख़़़़े> अलग, -अलग, अलग अलग जोड़ है ना हड्डी अलग या अलग है यह हड्डी अलग ये हड्डी अलग ये अलग, या अलग, या अलग, या अलग, या अलग या। कितने हड्डी बाहर में मांस का टुकड़ा दिखाई दे तो आप रास्ता बदले के सोने पर स्नान करना पड़ता है ऐसा क्या है अब यहाँ चिपट बैठे आपको ख्याल ही नहीं ऐसी है ऐसी स्थिति है खून बाहर से लग जाए तो स्नान करेंगे भीतर से पूरा लेप करके बैठा ख्याल ही ऐसी तो ये त्वंग रुद्रस नायु मज्जास संकुलन कहा तो ये चमड़ी है इसमें और मांस है रक्त है स्नावु माने नशे और मेरा चर्बी है और मज्जा और अस्थि के संपूर्ण माने घेरा है समूह है, है और भीतर में किससे भरा हुआ है ये तो ये दीवाल की बात हो गई सब किसकी बात दीवार और भीतर में देखते हैं पूर्ण मूत्र पूरी सात यहां दो तो थैले है भीतर और क्या मूत्र का थैला एक चट्टी का थैला उससे भरा हुआ है कितना भी स्नान करो ये शुद्ध होने की संभावना है क्या स्थिति यह स्थिति है पूर्णम मूत्र पुरुषार्थाम मूत्र और पुरुषी ये दोनों से पूर्ण है ये स्थूलम इदम वह निंदम ऐसा स्थूल शरीर यह निंदनीय है कोई सराहनीय नहीं है देहा शक्ति को तो त्यागो देह में जो आशक्ति तो मिल रही है भागवत के महात्म में आता है शरीर के ढांचा बोलते हैं कैसे जैसे कारीगर को एक छप्पर बनाना हो मकान बनाना हो क्या करता है पहले खंभा गाड़ देता है पुराने जो कच्चा मकान बनाते हैं पहले खंभे गाड़ते हैं लकड़ी के खंभे गाड़ देते हैं खंभे गाड़ करके कुछ लकड़ी की जरूरत करेगा उसको बांधे रस्सी से बांधते हैं ठीक रस्सी से बांध देता है फिर बिट्टी से लिपाई कर देता है यही होता है तो यहाँ यह स्थिति यहाँ अस्थि स्तम भम स्ना मांस शोड़ित लेतम चर्मा बर दुर्गन्धम पात्री शो ऐसा भागवत ने ऐसी निंदी अस्थि स्तम्भम खम्बे के स्थान पर हड्डियां हैं इसमें जगह जगह पहले हड्डी खड़ी करती है जो पैर में खड़ा कर दिया दो तो हाथ में कर दिया वो जो दिखाई पड़ते हैं तो हस्पिटलों में जो कंकाल वाला एक चित्र रखते है जगह जगह माने मांस है केवल हड्डी हड्डी का कंकाल जो दिखाई पड़ता है उसे तो पूरा पता लगता है हड्डी हड्डी है अस्थि बंजर दिखाई देता है वो दूसरे का ऐसा है यहाँ लड़ता नहीं यहाँ भी वैसा ही है वालास्तिए <laughs> <भी, laughs> जो वो दिखाई देना उसमें जरा गौर से देखे जो हॉस्पिटलों में पढ़ाए रहते हैं अस्थि बंजर एक तीस तरह बता हुआ है उसको ध्यान से देखना चाहिए इधर घटाना चाहिए तो अस्थि स्तंभम हड्डी के स्तंभ हैं खम्भे हैं इसमें तो खड़ा हो रहा है ना खड़ा होने के लिए खम्भे क्या हड्डी है जगह जगह हड्डी और हड्डी भी एक ही हड्डी करके उसको चलना फिरना बनता नहीं था टुकड़ा टुकड़ा को रखा हुआ है दुनिया के नीचे अलग है दुनिया के ऊपर अलग है पीठ वाला अलग है रीढ़ वाला अलग है छाती के अलग ढंग है हाथ अलग है शीत अलग अलग हड्डी के टुकड़ा तो हड्डी के टुकड़ा को बाँधने के लिए नशे बंधन के काम कर रहे हैं नशे गई इधर उधर हो गई हड्डिया बंध गई उसके बाद क्या किया मांस से सोर्णी के लिए इतम खून और मांस से प्लस्तर कर दिया गया उस हड्डी को पहले तो हड्डी के खंभा बना दिया गया और नसों से उसको कैसे बताऊ था हर नशे नहीं होते ना तो अलग हो जानी थी नशों ने बाहर रखा है इसको इस बोझ में हड्डी अलग है या हड्डी अलग कहा रुकती है नुक तो अस्थि स्तम्भम स्नायु बदम नसों से बाधा हुआ है ये मांस से का मांसितोणित होता है खून रक्त होता है खून और मांस से प्लस्तर कर दिया गया ऐसा लग रहा और बाहर से क्या करते चरना बना चमड़ी से मर दिया टायर लगा दी जबकि आ गया बाथरूम में टाइल कितना अच्छा नहीं लगता उसे टायल में रहती है और क्या चीज दुर्गंधम और ये दुर्गंध है दुर्गंधी इसकी कैसे एक दिन भी आप स्नान न करें, तो शाम के समय अपने कोई कुछ पता लगता है इतना दुर्गंध है यह तो रोज दो बार तीन बार धो रहे घो रहे धो रहे तो कुछ देर अच्छा नहीं रहा है जितना दुर्गंध है दुर्गंध शुरू दो दिन स्नान न कीजिए आपके पास कोई आना नहीं चाहे इतना बदबू मारना शुरू हो जाएगा आपको भले पता ना लगे दूसरे को पता लग जाता है इतना दुर्गंध है मूत्रपुरी, शय आया ये पट्टी और पिशाब का है। स्थिति ये है तो इसमें इतने आशक्ति नहीं करना चाहिए आसक्ति इसमें हो इसलिए इसी को होते होते हम काम कर पाएंगे इतना निंदे भी नहीं कहीं कहीं इसको देवालय कहा हुआ और कहीं निंदा करते हैं अगर आप इस शरीर को पा करके उस आत्मान आत्मा तरफ के तरफ लगे हैं तो इसको देवालय भी कहा हुआ है जैसा भी कहा और विषय भोग के तरफ जाते हैं तो निंदा भी किया आपकी उपयोगिता के बताया देवो देवालय प्रोक्त सजीव केवल शिवाशन कहा शरीर को देवालय माना गया भूप का मनता है देो देवालय अगर आप वास्तव में आत्मान आत्मा विचार की तरफ गए हैं तो इस तरीर को तो देवालय है। माना कोई कहता है निंदा करते हुए निंदा उसके कोई गलती के कारण निंदा है जिसकी निंदा की हमेशा निंदा नहीं स्थान विशेष में आप निंदा के पात्र होते हैं तो स्थान विशेष में प्रशंसा का पात्र स्थान विशेष में चंदा के पात्र भी आप बनेंगे वही व्यक्ति वही व्यक्ति प्रशंसा के पात्र ही है आपका संग जीवन है अगर सत्संग में जाके बैठेंगे प्रशंसा के पात्र बनेंगे किसी के विवाह में जाके बैठेंगे विवाह में बरादियों के साथ तो आप इतना के पात्र बनेगा उसका तो ये शरीर की प्रशंसा भी की है ये हो देवालय प्रोक्त सजीवा केवल जीवन भगवान शंकर यही है ऐसा भी कहा प्रशंसा माना अगर आत्मा अनात्मा विवेचन के तरफ जाते हैं तो प्रशंसा नहीं है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा आपको इसी को लेकर के चलना पूर्ण शरीर के वियोग काल में आप कुछ भी नहीं कर सकते जो कुछ भी करना है इसी शरीर के रहते रहते नहीं कर सकते इसलिए इतने त्याज्य भी नहीं होता है हाँ जब विषया शक्ति की तरफ जाते समय इसकी निंदा की जाती है और साधन भजन की तरफ जाए तो ये विचार कितना काम कर देता है आपको तारने वाला यही होता है इसके बिना आपका काम नहीं चलता जब ये शरीर विशिष्ट अवस्था में आप होंगे उसी काल में कुछ कर पाते तो फूल शरीर की स्थिति यह है तो सरुद्र स्नायु मेदो मज्जास्कुलम पूलम मूत्र पुरी साध्यम स्थलम निंदन इधम कहा आगे क्या दे, देखो ये बना कैसे है ये मैं ये तैयार कैसे हुआ इसके बड्रेल उपाधान कारण क्या है उसको लेकर पंचीकृत्यो भूते स्थूल पूर्व कर्मे समय तत्म अवस्था जाग्रस्त स्थूलार्थनुभवत भ्यो भूतेभ्य स्थूलेकत्त्पन्न स्थूल भोगाय पर स्ूलार्थवीतेभ्यो भूतेभ्य स्थूले इदम समुत्पन्न यह इदम शरीरं यह शरीर उत्पन्न हुआ जिससे पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल महाभूतों से हुआ सूक्ष्म महाभूतों से फूल शरीर हुआ सूक्ष्म जो अपत अवस्था के महाभूतों से इंद्रिया पैदा होगी आगे चर्चा होगी ये तो पंचीकृत वाला है पांचों भूतों को मिलाया हुआ है उसको पंचीकृत बोत स्थूल भूत में स्थूलत तो बना आ गया तो उसके द्वारा बना हुआ है कौन से दृपित है उपादान कारण पंचीकृत महाभूत होते हैं क्या उपादान कारण यह स्थल से होता है और निमित्त कारण में क्या है पूर्व में किया हुआ सर फर्म वो भी, भी कारण है वो तो निमित्त कारण में आता है ये कहते हैं पंचीकृत्य भूतेभ्य स्थलेभ्य और पूर्व कर्म ना पूर्व कर्म में भी साथ है पहले किए हुए कर्म के कारण पाया है पूर्व कर्म निमित्त कारण है और उपादान कारण है पंचीकृत ऐसी स्थिति में उसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ है शरीर पूरे शरीर और आत्मा बोराए ग इस आत्मा के सुख दुःख साक्षात्प करने का आश्रय है यही जब होता है तो आत्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है इससे अलग होते समय में सुख दुःख की अनुभूति नहीं होती आत्मा भन का आत्मा का इस जीवात्मा का भोग का आयतन मैंने आश्रय हाँ नब ये शरीर होता है शरीर विशिष्ट अवस्था में जीवात्मा होता है तब उसको सुख दुख की अनुभूति होती मेरे भोग सब्र का ये होता है कोई भी विषय आप लाओ अंतिम परिणाम दो होगा उस विषय होगा क्या होगा सुख या दुख कोई भी लाओ कोई भी चीज लाओ संसार में जितने भी हैं साफ का अंतिम परिणाम दो ही होना क्या होना या तो सुख दुख सुख देगा या दुख देगा इसलिए भोग माने सुखक का अन्नतर साक्षात्कार होगा सुख दुख, दुख दो में से कोई एक का साक्षात अनुभूति होना इसका नाम भोग है कोई भोग सब भोग का आयतन आत्मा का है सूर्य शरीर और इसकी अवस्था जागृत अवस्था सूक्ष्म माने स्वप्न अवस्था में सुसूपी अवस्था में पूर्व शरीर की अनुभूति नहीं होती जाग्रत अवस्था है, जाग्रत अवस्था में स्थल शरीर की है। अवस्था जाग्रत कश्य, ये जो कश्य वाले स्थूल शरीर जो स्थूल शरीर है जो पंचीभूत पर कार्य है पंचीकृत महाभूतों पर कार्य में आता विशेष बना है उपाधान कारण के इसको पंचीकृत महाभूत है और निमित्त कारण पूर्वकृत धर्माधर्म है उसके द्वारा निर्मित है किंतु अवस्था जाग्रत इसकी अवस्था स्वप्नों में ये नहीं होता ये स्थूल शरीर सुसूक में भी नहीं है समाधि में भी नहीं है जागृत अवस्था इसको जागृत अवस्था में पाया जाता है अवस्था जागृत जागृत अवस्था इसकी अवस्था है थूलार्थानुभव होगा क्यों थूल अर्थ का अनुभव होता है इसका जागृत अवस्था में किसका अनुभव होता है अनुभूति फूल विषयों अनुभूति होती है इसलिए जागृत अवस्था इसकी माना जाता है क्योंकि इस जागृत अवस्था में फूल विषयों का ज्ञान होता है में निश्चय सिद्ध हुआ कि इसका अवस्था जाहिर कर धनस्त्रि विचि कौती जीव स्वदत्म तस्तीपुश जागरे बाह्यूलवा चंदन रूपा विचि जीव स्वे पदात्मना वपुषोस्व जागरे पते देखो ये जागृत अवस्था में जो है ना स्थूल शरीर क्या काम करता है स्थूल शरीर विशिष्ट होकर के जीवात्म भोग करता है बाह्य इंद्रिय स्थल पदार्थ सेवन जागृत अवस्था में जीवात्मा बाह्य इंद्रियों के द्वारा चक्षुरारी जो हमारे बाह्य इन्द्रिया हैं उनके द्वारा फूल पदार्थों का सेवन करता है अमुगय अमुग जानकारी प्राप्त करता है फूल पदार्थों का सेवन करता है उपभोग करता है जागृत अवस्था में जीवात्मा बाह्य इंद्रियों वहां कारण बनेंगे बाह्य इंद्रियों के द्वारा मैं चतुराधी जो बाह्य हमारी इंद्रिया हैं उनके माध्यम से फूल पदार्थ का सेवन करना है स्वप्न कर। में तो मन से ही सेवन करना है मन मन होता वहां। हो है वहां बाह्य इंद्रिया होती नहीं सोई हुई होती है स्वप्नावस्था में ये इंद्रियों को आराम देने के लिए सोना है एक बन देखते देखते सूखते सूखते सारी इंद्रिया थकी हुई होती है थक जाती है देखते देखते आप थक जाती है टीवी देख रहे थे पहले बहुत अच्छा लगा बाद में आपका दर्द आने लग जाता है सो रहा उसके के थकान शाम पे करने को सोना है कोई भी आप सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे आखिर तक थकान वैसे होता था। था थान समझ जाता बहुत बढ़िया चीज आपके सामने रख दिया खाने लग जाए पहले पहले स्वाद मिल रहा था बाद में आपको स्वाद खत्म हो रहा था उसका थकान आ गया कहने दो स्वप्न तो अवस्था में इंद्रियां सोई हुई होती है कल्पित इंद्रिया यद्य होती है ये इंद्रियां नहीं होती है जैसे संस्कार में इंद्रिया है वो तो वहां मन जगा हुआ होता है इसलिए कहते हैं बाह्य इंद्रियों के द्वारा स्थूल पदार्थों का सेवन इस जाग्रत अवस्था में जीवात्मा करता है बाह्यन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवन स्थूल पदार्थ किया है तो आगे दिया स्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र रूपान जो आपके लिए इष्ट मान रहा माला है स्रक माने लग माला चंदन कोई आगे तिलक लगा दे मालक चढ़ा रहे अच्छा लगेगा और स्त्री आदि विचित्र रूप जो स्त्री आदि के साथ संपर्क करना इस प्रकार के जो फूल पदार्थ के सेवन है ये करता है जीवात्मा जागृत अवस्था ये करता है करो कि स्वयं ये जीव उपभोग तो करता है किंतु मैं जीव हूं और इस रूप से उपभोग कर रहा हूं ये पता नहीं होता ये पद आत्मा ये स्थूल शरीर रूप से उपभोग करना है जीवा स्थूल शरीर के तो से अपने को अलग तो कर नहीं पाता है ये तद आत्मना मैंने इस स्थल शरीर रूप होकर के इसके अलग सत्ता अपनी मानता है इस रूप से स्थूल पदार्थों का सेवन करता है क्योंकि जीव को यह पता तो लगता है कि मैं अलग हूं हाँ। ऐसा नहीं मैं हूं करके ये पूरे शरीर के साथ एकता को प्राप्त करके इस स्थल शरीर रूप होकर के जीवात्मा वायु इंद्रियों के द्वारा स्थल पदार्थों का सेवन करता है ये जागृत अवस्था ये है तस्मात प्रशस्ति बोस से जागृत करो जीवन स्वयं ये जीव स्वयं ही उपभोग करता है क्योंकि एकद आत्मा ये स्थूल रूप से फूल शरीर रूप से विषयों का सेवन करता है तस्मा प्रशस्ति बपुशोत्स्य जागृ इसलिए जाग्रत अवस्था में अश्य मान फूल शरीर प्रशस्ती प्रशस्ति वाणी प्रधानता है जाग्रत अवस्था में फूल शरीर की प्रधानता है फूल शरीर विशिष्ट होकर ही जीवात्मा बाह्य पदार्थों का सेवन करता है इसलिए जाग्रत अवस्था में फूल शरीर की प्रधानता है मुख्य फूल शरीर न हो तो विषय में नहीं उपाय प्रशस्ति बने प्रधानता ऐसा प्रशस्ती प्रशंसा भी होती है क्योंकि यहाँ पर प्रधानता मुख्य, मुख्य, मुख्यत्व जागृत स्थूल सर... शरीर होने पर ही जागृत अवस्था का भोग हो पाता है इस जीवात्मा को तो क्यूँकी स्वप्न में तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करना है उसने स्थल शरीर नहीं होता इसलिए इसकी प्रधानता है स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में औ